दोस्तों, कभी नोटिस किया है? हम सब एक स्टोरीटेलर हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने लाइफ के विलिन के लिए ज़्यादा क्रिएटिव हैं और हीरो के लिए बिल्कुल बोरिंग। हर दिन हम खुद को एक कहानी सुनाते हैं और वो कहानी डिसाइड करती है कि हम किस लेवल पे जीने वाले हैं। कोई कहता है मुझसे बिजनेस � मेरी टाइमिंग हमेशा खराब होती है और सबसे डेंजरस लाइन होती है मुझसे नहीं होगा अब इंटरेस्टिंग बात यह है ये सब कहानियाँ रियलिटी नहीं होती ये तुम्हारे पास्ट का वर्जन लिख के गया होता है जेन सिंसेरो कहती हैं योर सबकॉन्शियस माइंड बिलीव्स व्हाट एवर यू टेल इट मतलब अगर तुम रोज खु और फिर वो तुम्हारे लिए वो ही situations create करेगा जो तुम्हें प्रूव करें कि तुम सही कह रहे थे। It's like एक waiter हो जो हमेशा negative order ले रहा हो और फिर तुम complain कर रहे हो कि टेबल पे positivity क्यों नहीं आई। देखो यार, हम सब के पास कुछ पुरानी files होती हैं, family से, society से, failures से। और हमने बिना चेक किए उन फाइल्स को ट्रूथ मान लिया। अब जब भी कोई मौका मिलता है, वो पुरानी फाइल खुल जाती है और कहती है, भाई ये तेरे बस का नहीं। रियलिटी चेक, ये सब बीएस स्टोरीज तुम्हारी लिए शील्ड बनी हुई हैं। तुम सोचते हो ये तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं, लेकिन असल में ये तुम फिर रिस्पONSिबिलिटी तुम्हारे हाथ में आ जाती है और ये चीज दर्द करती है। जेन कहती हैं, "We cling to our stories because they justify our fear." और ये लाइन दिल के नीचे लगती है, क्योंकि जितनी बार हम रीजन देते हैं, वो असल में एक परमिशन होती है अपनी ग्रेटनेस को डिले करने की। एक एग्जांपल लो, तुम कह रहे हो, मैं कॉन्फिडेंट � क्योंकि अगर तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ, तो फिर एक्सक्यूज़ेस चले जाते हैं और स्टेज तुम्हें चढ़ना पड़ता है। सोच के देखो, कितनी बार तुमने कोई अपॉच्यूनिटी इसलिए रिजेक्ट की क्योंकि तुम्हें लगा मैं रेडी नहीं हूं? लेकिन अगर तुम उस वक्त खुद से पूछते, रेडी नहीं हूं या बस तो कहानी के बीच में ट्विस्ट लाने के लिए डायरेक्टर को एक नया स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस भी वो ही डायरेक्टर है, उसको बस नया डायलॉग चाहिए। तो अगला टाइम जब तुम खुद से कहो, मुझसे नहीं होगा, तो उसी वक्त बोलो, देखते हैं कैसे नहीं होता। एनर्जी शिफ्ट फील ह और याद रखना, तुम्हारे excuses तुम्हारे talent से ज़्यादा loud नहीं होने चाहिए। अगर तुम उन्हें repeat करते रहे, तो वो तुम्हारा background music बन जाएंगे। तो आज से उन BS stories को mute कर दो, rewrite करो अपनी script। क्योंकि जब तुम अपने belief का version update करते हो, तो पूरी ज़िंदगी का operating system upgrade हो जाता है। और यही वो moment है, जहाँ से एक नई power जागती है। एक ऐसी power जो सिर्फ सोच नहीं बदलती, energy बदल देती है। और ये energy ही तो अगला chapter है जहां हम बात करेंगे frequency, attraction और उस universe के magic की जो तुम्हारी vibration सुनकर जवाब देता है।